महाभारत पर्व पंचमो पंचमोध्याय धतराष्ट्र के द्वारा द्वार को राजनीति का उपदेश व सम्पावाच तथोराजाभिन धृतराष्ट्र प्रतापवान्ज स्वभवनम गांधार्यानुगत सदा व सम जी कहते हैं तदनतर जन्मे राजा युधिष्ठिर की अनुमति पाकर प्रतापी राजा दृतराट गांधारी के साथ अपने भवन में गए मंद प्राण गतिधीमानी वमुद्वन पदातिथ मही पालो जीर्ण गजपति यथाम उस समय उनकी चलने फिरने की शक्ति बहुत कम हो गई थी वे बुद्धिमान भोपाल बूढ़े हाथी की भांति पैदल चलते समय बड़ी कठिनाई से पैर उठाते थे तमन्वगछन विदुरा विद्वांसूत सह सी पर सह कृप उस समय उनके पीछे पीछे गानी विदुर विदुर्सारथी संजय तथा शरद्वान्न के पुत्र महाधनुर्धर कृपाचार्य विजय स प्रवेश गृहराजंतुर्वाणी तर्पय्त्वाजश्रेष्ठा आहारमको तदा घर में प्रवेश करके उन्होंने पूर्वान्ह काल की धार्मिक क्रिया पूरी की फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अन्नपान आदि से तृप्त करके स्वयं भोजन किया गांधारी चर्म्ञा कुया सह मनस्विन वधूभी पूजितांदन इसी प्रकार धर्म को जानने वाली मनस्वनी गांधी कृताहारा सर्वे ते विदुरादय पांडवाश कुश्रेष्ठम उपातिष्ठं तम नृपम राजा धृतराष्ट्र के भोजन कल्याणी पर पांडव तथा विदुरा आदि सब लोगों ने भी भोजन किया फिर सबके सब, सब धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित हुए तथो ब्रवीण महाराज कुत्रुपहरेषण पाणीना पृष्ठे प्रसन्न विकाश महाराज उस समय कुंती नंदन को एकांत में अपने बैठा जान ने उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा अप्रमाद स्तर सर्वथा कुरुनंदन अष्टांग राजूल राज्य धर्म कुरुनंदन राज सिंह इस आठ अंगों वाले राज्य में तुम सदा धर्म को ही आगे रखना और इसके संरक्षण और संचालन में कभी किसी तरह भी प्रमाद न करना तत्वशत्यम महाराज रक्षित पांडुनंदन राज्यम धर्मेण कौंते यद भारती महाराज पाण्डुनंदन कुी कुकुमार राज्य की रक्षा धर्म से ही हो सकती है इस बात को तुम स्वयं भी जानते हो तथापि मुझसे भी सुनो विद्या विद्यावृद्धांसैव तमुपासी था युधिष्ठि शस्ते चुजो कुचारय युधिषिद्या में बढ़े चढ़े विद्वान पुरुषों का सदा ही संग किया करो वे जो कुछ कहें उसे ध्यान सुनो और उसका बिना विचारे पालन करो प्रातः राजन पूजे विधेय कृत्य काले समुपन्ने कार्यमात्म राजन प्रातः काल उठकर उन विद्वानों का यथा योग्य सत्कार करके कोई कार्य उपस्थित होने पर उनसे अपना कर्तव्य पूछो ते तो सम्मानिता राज्य हिताथ प्रवक्षत सर्वथा तव भारत राजन ता भरत नंदन अपना हित करने की इच्छा से तुम्हारे द्वारा सम्मानित होने पर वे सर्वथा तुम्हारे हित की ही बात बताएंगे इंद्रियाणी चर्वाणी वाजवत परिपाल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 दान तान कर्म से पुण्या जो जाचे बुझे हुए तथा निष्कपट भाव से काम करने वाले हों जो पिता पितामहों के समय से काम देखते आ रहे हों तथा जो बाहर भी से शुद्ध संयमें और जन्म एवं कर्म से भी पवित्र हों ऐसे मंत्रियों को ही सब तरह के उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों में नियुक्त करना चार यथाशत चारिह विधि परहि परीक्षित बहुविधि स्वराष्ट्रपतिभा सिंह किसी अवसर पर परीक्षा कर ली गई हो और जो अपने ही राज्य के भीतर निवास करने वाले हों ऐसे अनेक जासूसों को भेजकर उनके द्वारा शत्रुओं का गुप्त भेद लेते रहना और प्रयत्नपूर्वक ऐसी चेष्टा करना जिससे शत्रु तुम्हारा भेद न जान सके पुरम जते सुगुप्तम श्या तोरणम अट्टाट्टा संबाधम ठटपदम सर्वतोदिशम तुम्हारे नगर की रक्षा का पूर्ण प्रबंध रहना चाहिए उसके चारों ओर की दीवारें तथा मुख्य द्वार अत्यंत सुदृढ़ होने चाहिए बीच का सारा नगर ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं से भरा होना चाहिए सब दिशाओं में छह चह, चहार दीवारियाँ बन बननी चाहिए तस् द्वारा सर्वाणी पर्याप्तानि बृहत चर्वतः सुविभक्तानी यंत्र इारक्षितानी च नगर के सभी दरवाजे विस्तृत एवं विशाल हों सब और उनकी रक्षा के लिए यंत्र लगे हों तथा उन द्वारों का विभाग सुंदर ढंग से संपन्न हो सततम भोजन आदि भारत भारत जिन मनुष्यों के कुल और शील अच्छी तरह ज्ञात हो उन्हीं से तुम्हें काम लेना चाहिए भोजन आदि के अवसर सदा ते आत्मरक्षा ध्यान देना चाहिए विहार आहार कालेशु मल्यश्रेसन चेयजुप्ता शुर्वृद्धराब्दरधीष्ठिता शील व्द्भिकुलैश्च विच युधिष्ठि आहार विहार के समय तथा मालापहने पर सोने और आसनों पर बैठने के समय भी तुम्हें सावधानी के साथी रक्षा कर् चेष्ठिर कुलीन शीलवन् विद्वान् विश्वासपात्र एवं वृद्धपुरुषो की अध्यक्षता में कर अन्तःपुरी स्त्रियों की रक्षा का सुन्दर प्रबन्ध काहिए मन्त्रणश्चैव कुर्वेथानीताश्च कुलीनाश्च धर्मार्थ तई साध मंत्र यथास्तम नात्यर्थम बहु भी सह राज्य ब्राह्मणों को अपने मंत्री बनाओ जो विद्या में प्रवीण विनयशील कुलीन धर्म और अर्थ में कुशल तथा सरल स्वभाव वाले हों उन्ही के साथ तुम गूढ़ विषय पर विचार करो किन्तु अधिक लोगों को साथ लेकर देर तक मंत्रणा नहीं करनी चाहिए समस्त व्यस्त व्यपदेशे न सुसमृत मंत्र गृह स्थलम चार यह मंत्र मंत्रियों को अथवा उनमें से दो एक को किसी काम के बहाने चारों ओर से घिरे हुए बंद कमरे में या खुले मैदान में ले जाकर उनके साथ किसी गूढ़ विषय पर विचार करना अरण्यसला के वार वानरा पक्षनस्केव कथल वानरापक्षिणस्तव मनुष्यासारिण सर्वे मंत्र गृह वारा ये चापी जड़प जहाँ अदिक घास फूच या झाड़ झंखाड़ हो न हो ऐसे जंगल में भी गुप्त गुप्तमंत्रणा की जा सकती है परंतु रात्रि के समय इन स्थानों में किसी तरह गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए मनुष्यों का अनुसरण करने वाले जो वानर और पक्षी आदि हैं उन सबको तथा मूर्ख एवं पंगु मनुष्यों को भी मंत्रणा गृह में नहीं आने देना चाहिए मंत्र भेदे दोषा भवंती पृथ्वी न ते सख्या समाधा तुम कथन चिमती गुप्त मंत्रणा के दूसरों पर प्रकट हो जाने से राजाओं को जो संकट प्राप्त होते हैं उनका किसी तरह समाधान नहीं किया जा सकता ऐसा मेरा विश्वास है दोषांश मंत्र भेदस्ुजास्तम मंत्र मंत्रणे मंडल अभेदे च गुणा और आजन पुनः पुनः शत्रुधम नरेश गुप्त मंत्रणा फूट जाने पर जो दोष पैदा होते हैं और न फूटने से जो लाभ होते हैं उनको तुम मंत्र के समक्ष बारंबार बतलाते रनाम् पौरजपदानां च सोचा सोचे युधिष्ठिर यथा विदितं राजन् तथा कार्यं कुरुद्वह राजन कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर नगर और जनपद के लोगों का हृदय तुम्हारे प्रति शुद्ध है या अशुद्ध इस् बात का तु जैसे भि ज्ञान प्राप्त हो सके वैसा उपाय करनाम् व्यवहारस्तराजन नित्यप्तरधिष्ठित योजुष्टैर तैयराजन निचारैरुष्ठिता नरेश्वर न्याय करने के काम पर तुम सदा ऐसे ही पुरुषों को नियुक्त करना जो विश्वास पात्र संसोषी और हितैषी हो तथा गुप्तचरों के द्वारा सदा उनके कार्यों पर दृढ़ि रखना परिमाणम विधि चंडम दंडे भारत प्राणिये ये जो रिथथा न्याय पुरुषा से भरत नंदन युधिठिर तुम्हें ऐसा विधान बनाना चाहिए जिससे तुम्हारे नियुक्त किए हुए न्याय अधिकारी पुरुष अपराधियों के अपराध की मात्रा को भली भांति जानकर जो दंडनीय हो उन्हें ही उचित दंड दे आदान रुचि अच्छा परदारा उग्रदंड प्रधान मिथ्याहता आक्रोष्टार से लुब्ध हर्ता प्रिया सभा विहार भीत्तारो वर्ण प्रदूषका ऋण्य धंड्या बद्याश्च दूसरों से घूस लेने की रुचि रखते हों परायी स्त्रियों से जिनका संपर्क हो जो विशेषतः कठोर दंड देने की पक्षपाती हों झूठा फैसला देते हों जो कटुवादी लोभी दूसरों का धन हड़पने वाले दुस्साहसी सभा भवन और उद्यान आदि को नष्ट करने वाले तथा सभी वर्ण के लोगों को कलंकित करने वाले हों उन न्यायाधिकारियों को देश काल का ध्यान रखते हुए सुवर्ण दंड अथवा प्राणदंड के द्वारा दंडित करना चाहिए प्रातरे व ही पश्ये कर्म कुरय य कर्म त अलङ्कारमथो भोज्यथ ऊर्ध्व समाचरे प्रातःकाल उठकर नित्य नियम से निवृत्त लोगों से मिलना चाहिए जो तुम्हारे खर्च बर्च के काम पर नियुक्त हो उसके बाद आभूषण पढने या भोजन करने के काम पर ध्यान देन चे पश्येथाश्च सदा त्वं प्रतिहर्षयन् दूताना चराण प्रदोषस्ते सदा भवे तत्पश्चात सैनिकों का हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए उनसे मिलना चाहिए दूतों और जासूसों से मिलने के लिए तुम्हारे लिए सर्वोत्तम समय संध्याकाल काल है सदाचापहर रात्रान्ते भवे कार्यार्थ निर्णय मध्यरात्रे विहारस्ते मध्या च सदा भवत्म पहर भर रात बाकी रहते ही उठकर अगले दिन के कार्यक्रम का निश्चय कर लेना चाहिए आधी रात और दोपहर के समय तुम्हें स्वयं घूम फिरकर प्रजा की अवस्था का निरीक्षण करना उचित है सर्वे तौपहिकाह काला कार्याणाम भरत शव तथा अलंकृत काले तिष्ठे थाम्भूरी दक्षिण प्रचुर दक्षिणा देने वाले भरश्रेष्ठ काम करने के लिए सभी समय उपयोगी है तथा तुम्हें समय समय पर सुंदर वस्त्र भूषणों से अलंकृत करना चाहिए चक्रवत्तातकार पर सदा कोश से यन कुी था सदा विविध से महाराजा विपरीत ताथ चक्र की भांति सदा कार्यों का क्रम चलता रहता है यह देखने में आता है महाराज नाना प्रकार के कोष का संग्रह करने के लिए तुम्हें सदा न्यायानुकूल प्रयत्न करना चाहिए इसके विपरीत अन्यायपूर्ण प्रयत्न को त्याग देना चाहिए चार विधि ऐराग्या तानाप्त पुरुषे दूरा घाति न नरेश्वर जो राजाओं के छिद्र देखा करते हैं ऐसे राज विद्रोही शत्रुओं का गुप्तचरों द्वारा पता लगा कर विश्वसनीय पुरुषों द्वारा उन्हें दूर से ही मरवा डालना चाहिए कर्म दृष्टाथ भृत्या स्तंबरी ये था कुरुद्व कार्यथाश कर्माणि पहले काम देख सेवकों को नियुक्त करना चाहिए और अपने आसित मनुष्य योग्य हो या अयोग्य उनसे काम अवश्य लेना चाहिए सेना प्रणेता चवेन्न तवता दृढ़ शूर क्लेश सह सह सहस सहस्त्र सह सह हितोभक्त पुरुष तात् तुम्हारे सेनापति को दृढ़ प्रतिज्ञ सूरवीर क्लेश सह सकने वाला हितैषी पुरुषार्थी और स्वामी भक्त होना चाहिए सर्व जनपदास्यव तव कर्माणि पांडव गोभद्रास भवच्यव कुय व्यवहारिण पांडुनंदन तुम्हारे राज्य के अंदर रहने वाले जो कारीगर और शिल्पी तुम्हारा काम करे तुम्हें उनके भरण पोषण का प्रबंध अवश्य करना चाहिए जैसे गधों और बैलों से काम लेने वाले लोग उन्हें खाने को देते हैं स्वरंध्रम पर स्वेश पर उपलक्षितेह नित्यम युधिष्ठि युधिष्ठि तुम्हें सदा ही स्वजनों और शत्रु के छिद्रों पर दृष्टि रखने चाहिए देशजास्व पुरुषा विक्रांता स्वेशु कर्मसु यात्रा अग्रह्याता गुणार्थि गुण कार्योशा बहिजनाधि अविचार्यार अपने देश में उत्पन्न होने वाले पुरुषों में से जो लोग अपने कार्य में विशेष कुशल और हितैषी हों उन्हें उनके योग्य आजीविका देकर अनुग्रहपूर्वक अपनाना चाहिए विद्वान राजा को उचित है कि वह गुणार्थी मनुष्य के गुण बढ़ाने का प्रयत्न करता रहे उनके संबंध में तुम्हें कोई विचार नहीं करना चाहिए वे तुम्हारे लिए सदा पर्वत के समान अविचल सहायक सिद्ध होंगे ये श्री महाभारते आश्रम वार्षिके परमढ़ी आश्रमवास परमढ़ि धृतराष्ट्रोपदेश पंचमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व के अंतर्गत आश्रम वास पर्व में धृतराष्ट्र का उपदेश विषय पाँचवा अध्याय पूरा हुआ